ये अंतिम लाइन वाले अथवा द्वितीय लाइन वाले आगे पंचहत्तर में दो यहाँ तो नहीं क्या बोलेंगे है है है है तैयार तैयार विस्तार नहीं ये ये तो आगे हम्म नहीं ये बोलो विपर्यय तो आगे, हाँ आगे बोलो बोलो आगे अभ्यास नहीं नहीं से आगे अभ्यास अभ्यास कहते होता चिस्तृत्तिक स्थिति तदर्थ प्रयत्न अवृत्तिकृत्ति तिस्त अवृत्तिक वृत्तिरिस्त वृत्तिरिताकुल वृत्तिरिस्तम नहीं वादे किन्हीं हो जाए नय का अर्थ किया अवृत्ति क्य वृत्तिरणित वृत्ति कम हो जाता है अवृत्ति क्य रजस्वता और विद्यमान है राजस्वृत्ति तामस वृत्ति अवृत्ति का अर्थ किया निरुद्ध वृत्ति कस्य चित्त्य प्रशांतवाही ना भक्ति और कहीं व्याख्या है वृत्ति का आधार है तो प्रशांतवाहिता विमल विमलाशु है सात्विक वृत्तिवाहिता तो सात्विक वृत्ति राज शांत वृत्ति नहीं सात्विक वृत्ति का प्रवाह वृत्तिवाहिता एकाग्रता ये स्थिति है स्थिति तो के लिए प्रयत्न तदर्थ कितु इतने निमित्त सप्तमी है यहाँ तक तो वास्तव है निमित्त सप्तमी हंसी अरे चाम चमल के हंसी सिमनी पुष्कल को ये सूत्र क्या है निमित्ता कर्मयोग के अच्छा निमित्ता कर्मयोगी निमित्त नि सप्तमी जाती कर्म की योग कर्म के योग में निमित्त से सप्तमी निमित्त केमरी तो ता, हम चमरी कर्म उसके योग से केतस नि सप्तमेंता के लिए इस्विन हमारे द्विपिन हंसी चरण निमित्त मारता है दंतो रहती कुंजरम कुंजर हंसी दंत ये लोग दंते जीवचन दंत के निमित्त मारता है कुंजो इसी प्रकार यहाँ तित्तो यत्न अभ्यास है तिथि निमित्तान तथ्य के लिए यत्न का अभ्यास है प्रयत्न में तो पर्यायर विषय प्रयत्न के पर्याय तदकर कहते हैं वीर उत्साह प्रयत्न वीर उत्साह उसको उत्साह उत्साहपूर्व करना तत्तादेष तो तत्साधना तो तो के संपादन के निविचा से तो साधन का अनुष्ण तत्व तो स्थिति पराम संपिता दिशा तस्वीर सं स्थितिक संपादन करने के लिए सत साधना अनुसारम अभ्यास प्रयत्न से के विषय प्रयत्न कहाँ करें तो प्रयत्न प्रयत्न साधन में करना होता है साधन में प्रयत्न करेंगे तो साध्य प्राप्त तो होता है प्रयत्न का विषय होगा तो साधन साधना अनुसार में अभ्यास स्थिति साधना अंतरंग बहिंगान यमनियमाधि यम नियम करके देकर धारणा संयम होता है धारणा ध्यान समाधि यहाँ के कहे त्रयम एकत्र संयम धारणा ध्यान समाधि तीनों पर मिला करके संयम शब्द कर से कहेंगे तो अंतरण बैंक तो साधना करना स्थिति के लिए ये अभ्यास है साधना साधन दु चर कर्तव्यापारो न फल दुच करता का व्यापार होगा साधन के विषय में साधन में व्यापार तो करने से फल मिलेगा फल में साधन प्रयत्न नहीं होता है फल सब कर्म में साधन तो व्यापार करता करता है याग में साधन विषय व्यापार करता है फल विषय का नहीं फल फल के, के, के उद्देश्य से वेद में भी साधन का विधान क्या जाता है फलों में विधेयक भी नहीं है फल का विधान में फलों उद्देश्य करके याग आदि साधन का विधान किया जाता है तो साधन विषय से व्यापार भी होता है कर्ता का व्यापार जिसमें होगा विधान भी उसमें होता है कर्ता का व्यापार साधन में तो विधान भी साधन का होता है ये के लिए अंतरंग बैरंग साधन करना करने से अभ्यास तो अभ्यास वेरा चित्र का अनुरुद्ध होता है नन विथान संस्कार अनाविक परिपन के ना प्रतिबद्ध अभ्यास कथम सि कल्प दे सि अभ्यास स्थिति के लिए के समर्थ होगा क्योंकि उसका प्रतिबंध है प्रतिबद्ध अभ्यास प्रतिबंध जित्व को तो प्रतिबद्ध कहते प्रतिबंध होता है वित्थान संस्कार समाज अभ्यास करते हैं तो समाधि जन संस्कार बढ़ते हैं समाजिक अभावान व्यवहार बहुत करते हैं तो वित्थान संस्कार बढ़ता है अनादि काल से वित्थान संस्कार बहुत चलता है ये काल से भोग जन्म मरण सुख दुख अनुभव यही तो चल रहा है वित्थान संस्कार अधिक है अनादिकाल से बहुत ही वित्थान संस्कार वो संस्कार अनादिकाल से अनादि परिपंथ ना परिपंथ जरूरी उसके जरा प्रतिबद्ध हो गया कौन कौन प्रतिबद्ध हुआ अभ्यास प्रतिबद्ध हो गया अभ्यास दो पुस्तकों को आते बैठ क्या चला है दो क्या एक ही पुस्तक लंबा अच्छा हाँ ठीक है हाँ एक हो दो हो बैठो योग ट के समय कम से कम अब ये नहीं बैठता योगा डरते सब सीधा बैठना पड़ेगा इसलिए कोने में दीवालय के साथ बैठते तो है सिद्धा बैठना चाहिए योग यत्न अभ्यास ये होता है अभी कहेंगे ये अनादि परिश्रम है इसलिए पूरा अभ्यास द्वरिध काल करना पड़ता है अभ्यास करने पर ही स्थिति को प्राप्त करते हैं सामान्य विषय नहीं है बिल्कुल प्रयत्नपूर्वक हमेशा ही तत्पर होने पर श्रद्धा वहां लगभग ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिय तत्पर ती श्रद्धा संयतेन्द्रिय संहयतान इंद्रिया तद्धर, न, ताने द्धर्ण, ताने द्धर्ण। तो ये दीर्घ काल से विस्थान संस्कार बहुत अनादि विरोधी उससे अभ्यास प्रतिबद्ध जब हो जाएगा कोई भी कारण कार्य उत्पन्न करता है किंतु प्रतिबंधक नहीं हो तो कार लोग मानते हैं कार्य मात्र के प्रति प्रतिबंधक का अभाव कारण यदि प्रतिबंधक का ही कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है प्रतिबंध का अभाव को कारण मानते तार्कि न्याय में कारणीभूत अभाव प्रतिबंध अभाव हो गया कारण कौन सा कारण प्रतिबंधक कारण हुआ कौन सा अभाव कारण हुआ प्रतिबंध का अभाव हो गया कारण किसी भी कार्य के प्रति कारण होता है प्रतिबंधक अभाव कौन सा अभाव कारण हुआ कारण कारणीभूत अभाव कौन हुआ प्रतिबंधक अभाव उसका प्रति कौन होगा प्रतिबंधक अभाव सब प्रतियोगी प्रतिबंधक का अभाव कारण है कारणीभूत जो अभाव जो भाव कारण होता है उसका प्रतियोगी कौन होगा प्रतिबंधक प्रतिबंध का अभाव कारण का कारणभूत जो भाव है वह भाव कौन हुआ प्रतिबंधक का भाव उसका प्रतियोगी क्या होगा प्रतिबंध ये प्रतिबंधकता ही लक्षण है कारणीभूता अभाव प्रति प्रतिबंधक लक्षण ही तो बनाना पड़ता है कोई मनुष्य <प्रत्य> नहीं रटना के लिए रखने के लिए न्याय नहीं लक्षण को समझ करके क्या लक्षण प्रतिबंध का कार्मिक होता अभाव प्रतियोगितम ये समझ लिया तो याद आ जाएगा रटना नहीं कार्मिक होता आधार प्रतियोगितम क्योंकि प्रतिबंध का अभाव कार्य नाते के प्रति कारण और कार्मिकता अभाव या प्रतिबंध का उसका प्रतियोगी जिसका अभाव वो प्रति होता है प्रतिबंधक अभाव का प्रति प्रतिबंध होगा तो कारण अभाव प्रति संरक्षण है कारण हो प्रतिबंधक अभाव कार्य बनेगा जब प्रतिबंधक है संस्कार प्रतिबंध के तो अभ्यास कैसे कार्य करेगा कि अभ्यास कैसे समझ होगा इत सत् सकाल नैरंतरीय सत्कारा से दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आते भी तो दृढ़ भूमि दृढ़ भूमि के लिए होता है दृढ़ होता है पंजाबी हो दीर्घ काल दीर्घ काल आते भी तो थोड़े दिन कुछ अभ्यास करके छोड़ देना ये बहुत लोग करते हैं युग अभ्यास थोड़े तो तो दिन क्या छोड़ दिया वातावरण थोड़े देने क्या छोड़ दिया साधारण दीर्घ काल करना पड़ता है फल प्राप्ति होने तक करना पड़ता है दीर्घ काल करने से प्राप्त तो होता है जितने चाहिए इसको नहीं करके सौ प्रत्याल चल गया तो साधारण प्राप्त नहीं होगा साध्य प्राप्त नहीं होगा कहीं लक्षण प्राप्त करना पैदल जाते हैं बद्रनाथ दर्शन के चल जाते हैं और वहां से जिस गंठ आप चलते जलता है बद्रनाथ अभी नहीं आए चलो भाग क्या जाएगा करते, तो इतने दूर जाने के बाद कहीं गया अभी तक मंदिर में है क्या आगे क्या बढ़ता है बहुत साधन करके आगे जाते हैं किंतु जल प्राप्त करने के थोड़ा तो आगे जाने का है वहां टूट गया तो गैया ऐसे तो बहुत करते हैं साधनों मनन करके निजी आसन करने की से ताक्षातकारी होता है वेदांत में अवन मनन कोई किया नीति भी नहीं किया तो अतः किया और आगे मनन नहीं किया साधन तो किया करना पड़ता है अंतरंग बहिंग तब साधना ये प्रयत्न करते समय यह अंतरंग बहिंग को छोड़ना नहीं तब करना है अंतरण साधन वेदांत सवन मन विधि किन्दु करते समय साधन चतुष्ट सम्पन्न है या नहीं उसको देखना चाहिए उसमें कौनते तो पुरा कर तभी आगे प्राप्त होता है इसी प्रकार यहां भी अंतरण और बहिरंग साधन बताएंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रहर धारण सब है अष्टांग इसमें भी प्रयत्न करना पड़ता है धारणा ध्यान क्रादि करें तो आसन प्राणायाम यम नियम सब करना है सर्वत्र प्रयत्न करना चाहिए कितने दिन करना चाहिए दीर्घ काल और नैरंतर्य निरंतर थोड़े समय के फिर तोड़ दिया फिर छह महीना क्या शुरू किया ऐसा नहीं होता है लघु कहीं भी पूरी करने के लिए लगाना पड़ता है जोर लगाना पड़ता है लगा करे जो पूरी करे तो होता है थोड़े दिन कड़ा चुट गया कितने साधु थे थोड़े दिन कड़े भाग जाएंगे फिर आएंगे फिर पड़े भाग जाएंगे फिर जगह अभी चले गए हल तो नहीं भागे फिर आएंगे आएं तुर कोई तुर्गा भाग गया फिर जगह गुआ ये पहले भूल गया अब बहुत पढ़ करके बैठे पढ़ करेगा और भूल करेगा बैठे निश्चिंत पढ़ा भी हुआ भुला भी हुआ नही पर पढ़े तो कितने करो तो कुछ नहीं, तो ये अभ्यास है बहुत उत्पन्न करो लघु कंती को तैयार करने के लिए कितने प्रयत्न करना पड़ता है पढ़ने के लिए पढ़ कर तैयार करने के तो इसी प्रकार लवकी का परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए जो कुछ अन्य पढ़ते हैं बहुत प्रश्न करते हैं कि यह नहीं होता है ये चाहिए एक एक कर दीर्घ काल निरंतर प्रभाव हाँ नही अंतान नहीं, अंतर नहीं और प्रोग। प्रोग तो सत्काराचरित सत्कार सत्कार पूर्वक श्रद्धा करे तत्कार पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक करे तो आचरित असमता अभ्यास दिगभन त्रय संपन्न संबंध यह से जी। दिखार दिखार ये अभ्यास के तो होना चाहिए दिदेष मंत्र है संपन्न द्वेषण मंत्र है ना संपन्न युक्त विश्व से युक्त एक दीर्घ काल नैरंत सत्कार से युक्त होने पर ही दीर्घ भूमिका है तो दृढ़ावस्थो दृढ़ अवस्था भूमिका अवस्था दीढ़ावस्था वाला अभ्यास होता है न तरह शीघ्र नहीं क्या होगा ऐसा नहीं बैठने के लिए इस प्रकार करना पड़ता है अभ्यास करने से होता है और थोड़े समय क्या नहीं जाए फिर छोट गया तो नहीं होगा लगना पड़ता है पूरा करना पड़ता है उसे एक एक करके बढ़ाना पड़ता है अभ्यास करना पड़ता है न सहसा शीघ्र नहीं क्योंकि वित्थान संस्कार अभिभूत स्थिति रूप विषय सहसा न संस्कार बहुत ही संस्कार बहुत उससे अभिभूत स्थिति रूप अभी दबी स्थिति स्थिति नहीं होती विकार संस्कार के बहुत जन्म के बहुत अभ्यास है जब बैठकर के ध्यान करते हैं अच्छे अच्छे साधक भी ठहर जाते हैं बैठकर चिंता उतर उतर करता कोई इच्छा नहीं जो बैठ कर ध्यान बढ़ते चलता इच्छा है अथवा तो नहीं कहां से सब इच्छा के तरण होता तो समुद्र के तरण देते मन कहाँ मालता है मन भागता है क्यों भागता है मतलब कहीं ना कहीं वासना है कभी संकल्प होता है तो मन नहीं भाग दो कहते मन एकाग्र नहीं होता है तो इच्छा से कुछ न कोई इच्छा नहीं चाहते कोई नहीं हाँ कोई इच्छा नहीं कल भगवान पास तो इच्छा नहीं तो मन कोई भी इच्छा नहीं भगवान मान लो तो मन भागता है भागता में कोई इच्छा है कोई मानना नहीं चाहते कि विचार करेंगे अच्छा साधन करे मन जहां भागता है वहाँ जो वासना है सूक्ष्म स्थिति हुई बहुत ज्यादा परेशान है थोड़े देखने में चलता है क्योंकि रानाधिकाल से सब विषयों का भोग बाहर बार किया है सब विषय का संस्कार वासना है वो थोड़ा थोड़ा चलता है क्योंकि उसको तो उठा निर्म करना पड़ता है विचार करके देखना पड़ता है कहाँ जाता मन तब तक जब तक विक्षा संस्कार को नहीं हटाएंगे तो अभिभूत स्थिति विषय शीघ्र ऐसे नहीं होता है समर्थन नहीं होता है यदि भूतम पुनर्म अभ्यास अभ्यास करके छोड़ दे तथा तो तो काल परिवार काल परिवार काल कुछ काल रह करके काल का कुछ परिवार होकर करके कुछ समय के बाद दब जाएगा समाप्त लघुतम भी पढ़कर भी छोड़ दिया कितने भी मानव थोड़े दिन में गया अभ्यास करना पड़ता है आगूति करनी चाहिए कुछ करने पर अभ्यास छोड़ देने छोड़ दिन, दिया छोड़ देने गए समाज काल पर तो इसी प्रकार यहाँ भी प्रयत्न किया साधन किया विस्थान संस्कार काम होते हैं अभ्यास करने पर समाज संस्कार बढ़े समाधिजनक संस्कार तब तो बढ़ने पर धीरे धीरे प्रगति होती है कुछ स्थिति तक प्रयत्न बहुत करना पड़ता है बाकी जब छात्र रास्ता में तरणा ठीक है आगे हो गया अच्छा लगता है प्रयत्न करने के भी उत्साह होता है आगे प्रगति होती है शुरू से थोड़ा कठिन होता है सब समय प्रारंभ में लघु कौन भी पढ़ने के लिए कठिन है लेकिन जब ठीक टिक पढ़ कर चले तो आगे सरलता है कठिनता नहीं जो नहीं बिल्कुल समझ कर के कर आगे करके पढ़ता नहीं कि गाड़ी चलते हैं रुचि नहीं होती कठिनता होती छोड़ते भागते यही कारण शुरू से तैयार करके पढ़े तो आगे सरलता है कठिनता नहीं है ठीक ठीक पढ़ करके चले इसी प्रकार यहाँ भी जो साधन है करना पड़ता है तब खाली ये योग ग्रंथ है नहीं होता है या नहीं पढ़ कर योग करते योग करने के लिए ग्रंथ का शास्त्र उपदेश भी चाहिए उसके बाद अभ्यास भी करें नहीं तो काल परिवार को समाप्त हो जाएगा तथा नौ उत्तरांत उत्तराण्व दीर्घ काल नैवन शुरे सत्कार सत्कार पूर्वक ऐसे करने से ही सब सत्... ये आया यह विद्या करोति सत्कार करोया उपनिषद तब दीर्वतान अनुभव पूर्वक अनुष्ठान करना होता है जबरदस्ती का नहीं होता है जो श्रद्धा पूर्वक अपनी इच्छा से करता है सामान्यों तो को बैठने के लिए अपनी इच्छा से कोई चाहता है अभ्यास हो जाता है अपनी इच्छा ने खाली कहा छोड़ दिया नहीं होगा अपने कोई चाहता है नहीं कहना कोई चाहता है तो कर लेता है अभ्यास होता है कितना आसन में तो कठिन में जो तो करना चाहते कर लेते हैं अभ्यास करना पड़ता है बहुत आसन है जो सब लोग नहीं कर पाएंगे अभ्यास करने वाले कर लेते हैं इसी प्रकार सब अभ्यास करने से होता है मन को रोकने के लिए अभ्यास करना पड़े तो दो ही सता अभ्यास और वैराग्य वैराग्य भी चाहिए उसके साथ अभ्यास भी चाहिए तो अभ्यास में दीर्घका सत्कार श्रद्धा प्रोक प्रतुर्ण करे तो दीर्घ में अभ्यास दीर्घाघुम होता है अभ्यास भाष्य में दीर्घका आतोरित निरंतर आतोरित आतोरित का हमने सब किता निरंतर और श्रद्धा के सत्कार के थे तपस्था ब्रह्मचर्य विद्या श्रद्धाया चंपाता सत्कार ब्रह्मचर्य, उपासना श्रद्धा कर्म से ही सौदी बहती दीघा भूमि ये व्युत्थान संस्कार द्र विचय अनिभूत व्युत्थान संस्कार द्रशीघ्र अनिभूत शीघ्र अभिभूत नहीं होता है ते अभ्यास करने से फिर कम्यते श्री दिग्वटा ये अभ्यास हो गया आगे वैराग्यम दृष्टान कलित वशिक वैराग्य बोलना मिली करके जोर करके दृष्टानुसित कृष्ण से चित्त वहीकारा जो विष्ण आए वही वैराग्यम चित्त दृष्टानुस्तविक विषय विष्ण से दृष्ट और का दृष्ट होता है प्रत्यक्ष अन्नपान प्रत्यक्ष भोग स्त्री अन्नपान आदि अनुसविक होता है जो श्रुति में कहा गया स्वर्ग आदि स्वर्ग और कुछ फल जो प्रकृतिलय आदि फल है वो जो विषय है विषय में वित्रृष्णा विषय तो वित्रष्णा विषय भी कृष्णम कृष्णा का आभार विषय में कृष्णा वै है विषय हो की इच्छा है तो विषय की प्राप्ति होगी और परमात्मा प्राप्ति अपने तरपति मोक्ष की इच्छा है ज्ञान की इच्छा है तो द्वित इच्छा को छोड़ना पड़ता है कोई मार्ग किसी मार्ग में चले ज्ञान मार्ग में चले भक्ति योग करे कुछ करे कर्म करे विषय से वैराग्य चाहिए विषय तो विषय ये विषय तो खाने पर मालता है विषय नहीं खाने परे भी चिंता करने पर समाप्त कर देता है इसे विषय विषय से अधिक कहा गया विषय से वैराग्य चाहिए विचार करके विषय में वितृष्ण आय सचिता उसमें जो वसीकार संज्ञा है वितृष्णा है चित्त में वस हो जाए कृष्णा ही वैराग्य में स्त्री अन्नतान ऐश्वर्य दिष्टऋ कृष्ण स्त्री अन्नतान ऐश्वर्य इस प्रकार तो जितने भोग्य वस्तु थी नाम लेने के लिए स्त्री अन्नतान ऐश्वर्य दोस्तों ने कह दिया ऐश्वर्य प्रभुत्व और समय ये ऐश्वर सिद्धियाड़ी की प्राप्ति और उस वस्तु आनुस है सर्ग वैद्य तो प्राप्त प्रकृति ये सर्ग की प्राप्ति में वैदे विधेय से गिरा जाने पर जो दीनावस्था इस अवस्था में प्रकृति में लड़े हो जाते हैं प्रकृति साधना करने पर ये सब जितने विषय है वित्षण से ये होता है वैराग्य होता है वर्षी का संज्ञा वैराग्य ठीक है में आधिपत्य अधिपत्य रे भाव आधिपत्य ऐश्वर्य सबके ऊपर अधिपति अधिक बना अनुस्त का वेद अनुस्तिका किस अनुस्त वेद तत्व अधिकता अनुस्तिका वेद से जो ज्ञात हुआ शास्त्र मान से स्वर्ग वैदेह आदि सर्ग आदय तत्रकृष्ण नृष्ण स्वर्ग वैदेह प्रकृति लय विदेह से भाव वैद्य फूल कुक्षण देह में विराग होने से विदेह हो जाता है लीन अवस्था है उसी प्राप्त होने पर देवता है देवताओं का पद है वैदेह देव को कुना प्रकृति में लीन हो जाना सब उससे वैराग्य स्वर्ग वैध्य प्रया वैराग्य टीका रहता दिगता देहांत विदेहा तुलता करण तो लीना तो है तो कर्ण में दीन हो जाते हैं तो करण में तो भूत अपंकृत भूत तन्न प्राधि उसमें लीन हो जाते हैं देह नहीं रहा तूल नहीं केवल उसका साधन कारण तन्न प्रा अहकार इसमें लीन होते हैं तो लीन कर भाव अभी देहा भाव वैदे अन्य तो प्रकृति में आत्मा नाम प्रकृति के उपासना करने वाले प्रकृति को आत्मा नान करके उपासना करके अभिमान करके प्रकृति उदासका है प्रकृति उपासना करने से प्रकृति में लय होता है दीर्घका प्रकृति में लीन होकर रहेंगे जन्म मर्म प्राप्त नहीं होता है किंतु वो आसक्ति का नहीं है फिर प्रकृति लय लीन होने के बाद समय समाप्त होने फिर जन्म लेना पड़ता है फिर संतान में आना पड़ता है दीर्घकाल रहेंगे जैसे निद्रा में सुशुद्ध अवस्था में रहते हैं ऐसे सुख दुख नहीं एकदम प्रकृति में लीन होकर बहुत दिन रह जाएंगे तो वो भी एक प्रकार जन्म चक्र छुटकारा मिल जाता कुछ दिन किंतु आत्यंतिक अनुसे भी गा की चाहिए देर रखता है प्रकृति पात्र प्रकृति साधिकारायाम है वो लेना है साधिकारायाम तो जन्म हेतु साधिकार अधिकार में प्रवर्तन जन्म के हेतु है ऐसे प्रकृति में लीन होता है जन्म होगा जन्म होगा तो ये जो प्रकृति में लीन होते हैं वो लीन हो जाए प्रकृति लयसन ते प्रकृति लयसन तत्प्राप्ति भी से वित्त स्वर्ग वित्ण वैद्य है देवत्व प्राप्ति देवत्व प्राप्ति।, प्राप्ति क्या है सृष्टि प्रक्रिया आगे कह, कहेंगे प्रकृति से पहले उत्पन्न होती है बुद्धि उसको कहते मत्व उससे उत्पन्न होगा अहंकार अहंकार से उत्पन्न होते हैं पंचतन नात्र इनको कारण कहा इससे भी स्थल सूक्ष्म वस्तु बनेगी इससे तो लीन हो कर्म में लीन होते बुद्धि में मन में लीन हो जाते हैं ये हो गया वैद्यूरअ नहीं रहा देवत्व रूप से रहा और प्रकृति लयल हो गया तो प्रकृति में भी न ये जो फल है सूच् से ज्ञात होता है लोक प्रति ध्वनि इसको अनुसवित होता है इन फलुसिक विषय वित्व सत्य वित्ण टीकाने प्राप्ति विषय वित्ण से विषय वित्ण भी प्राप्ति विषय वित ज्ञान विषय में वित्षण हो गया वही स्वर्गा की प्राप्ति विषय में वित्षण हुआ मन यदि वही कृष्णात्र वैराग्यम हम ताप्त होती तद अस्ती वैराग्य वही कृष्ण विगत कृष्ण है क्षदाय भजन कने इच्छा है भजन करने के बाद क्षा होती है नहीं तो शंका करने वाला त्रोपति जी कहता है दीदी कृष्ण को वैराग्य कहेंगे बीत अच्छा बीते अपराप्त होती है बीतया प्राप्त है ना विषय की प्राप्ति नहीं बीते ही नहीं विषय यही नहीं तो क्या करेंगे कृष्ण क्या करेंगे प्राप्त हो एक इच्छा कामना करके अपराप्त विषय की है विषय प्राप्त हो गया उसको हो कने की चाहे सामने पास में नहीं तो क्या चिड़ जाए रहते हैं तो वैराग्य हो ही जितया प्राप्त होगी तब स्थिति वैराग ये वैराग्य हो जाइए इसलिए का इसको बैरागर नहीं कहते जितने प्राप्त होने पर वैराग्य और नहीं मिला कहने के लिए नहीं मिला तो उपवास और भोजन मिले नहीं खाए उपवास का फल है कभी रास्ता नहीं चलते कानी का नहीं मिला मेरे व्रत कर लिया व्रत किया मिला तो भूखा रहना पड़ा और तभी मिले नहीं खाए तभी व्रत होता है इसी प्रकार तो इसी इस प्रकार करता है तो वैराग्य हो जाए ये वैराग्य विदय प्राप्त होतीग्यत इस नहीं स्पष्ट करते दिव्या दिव्य द्वित संप्रयोगे द्वितोष दशन प्रसाद अनाधगात्मिका श्या संख्या वैराग्य वैराग्य द्वित संप्रयोगे द्विताप्त वो तो प्राप्त होने पर ही ग्रामीण नहीं करना ये होता है वैराग्य बहुत रुपया प्राप्त होता नहीं लेता है तो तो वैराग्य और कहीं रुपया नहीं मिलता है तो क्या लेराग्य नहीं मिलता है तो लेने गए तो नहीं कहते तो भी नहीं लेते क्यों नहीं लेते हैं न कोई देता ही नहीं कोई देता ही नहीं खाली रोटी दे देते रुपया नहीं देते उसको गहराग्य कहीं देने पर नहीं लेता है इसी दिव्य और अदिव्य दिशे तंत्र दिव्य होगा दिव्य अलौकिक है, अलौकिक है। दोनों विषय प्राप्त होने पर भी चित्त वित वैराग्य कैसे होगा विषय में दो सदर्शन क्रम से ही वैराग्य होगा ये तो संत में आया विषय में दो है विचार करने पर दोष लिखेगा दो सदृष्टि करने तो वैराग्य होता है दो सदि नहीं करेंगे तो वैराग्य नहीं होता है दो सोष विषय दो सदर्शन चित्त्य वैराग्य होता है प्रसंख्या बला प्रसंख्या प्रज्ञा ज्ञान ये विचार विचार करके ज्ञान से एक होता है अनाभोगात्मिका अनाभुगात्मिका है ज्ञान ये जिसे तुच्छ है आभोगे परिपूर्णता विचार में करके कुछ मिलता है तो सुप्त हो जाता है कि बड़ा धन्य हो गया किंतु विचार करने वाले तो कुछ नहीं परिपूर्णता नहीं ऐसे कुछ नहीं बताया होता है अनाभोगात्मिका ये संज्ञा है वक्तिकार संज्ञा का एडिकेशन विचार ज्ञान होने पर लेकिन तुच्छता ज्ञान ये व्यर्थ है परिपूर्णता ऐसे में कुछ नहीं है ऐसे ही भोग में बहुत भोग हो गया है विषय प्राप्त होने पर भी तुच्छता बुद्धि है दो है कंस का शून्य हे सुन है ऐसा वैराग्य कि आज्ञा है ऐसे कुछ विचार है एकदम तुच्छ है कुपेटा जो आत होता है रागी विषय तरह करने की तय करता है कुछ छोड़ना चाहता है और कोई नहीं कुछ नहीं ना ग्रहण करना न तय करना है तटस्थ है कुपेट्टा है उसका चिंतन विचार ही नहीं करना उसको तो त्याग करना ग्रहण करना दो प्राप्त होने का उसको त्याग करते हैं, हैं। अभी कंकारी जाते है तो ग्रहण करते हैं इस समय प्रभु राग त्याग कर उपाधान ग्रहण करते हैं अनिश्चा त्याग करते है अगर आस्था में जाते हैं तोड़ के ब्याह है कहीं ज्यादा कोई देखते नहीं अपने आस्था में चलते हैं ये जित्व भोग प्राप्त होने पर ही उपेक्षा बुद्धि त्याग करने प्राप्त करने की इच्छा ना त्याग करने इच्छा उसमें कुछ विकार नहीं चिंता नहीं जाता है बिल्कुल उपेक्षा बुद्धि हे साध्य शून्य भक्ति कार्यात अस्वीकार हो जाए ये वहकृष्ण अवस्था चित्त में जो वह कृष्ण अवस्था है अत्यंत कृष्णा का अभाव शांत है वही वैराग्यम ठीक है न वैकृष्ण मात्र वैराग्यम केवल कृष्णा का भाग वगैराग नहीं कहा कि दिव्या दिव्य दिव्य समय देवी दिशा प्राप्त होने पर अनाभोगा वैराग्य स्थिति होगी भोग करना बिल्कुल इच्छा नहीं है उसमें विषय में एकदम स्वच्छता ज्ञानी अनाभोग आत्मिका वैराग्य अनाभोग आत्मिका अनाभोग है अभोग होते परिस्थ्य अनाभोग अनाभगा आत्मा काम अनाभग आत्मिका क्या हे उपाध्य रही अनाभोगा से क्या हे उपाध्यय शून्य उसमें कुछ नहीं एकदम उपेक्षा करना हे उपाध्य शून्य संग दो यार उपेक्षा बुद्धि उसने संघ दोष नहीं संग करने के दोष नहीं दिखता है उपेक्षा बुधि बस उपेक्षा इसका नाम वस्ती संज्ञा ये वस्ती संज्ञा चित्त की अवस्था के तौर कुतुमतः बलात बला बलात प्रसंख्या बलात प्रसंख्यान इसे ज्ञान ज्ञान पत्रे सातत्रो ये पत्रे आध्यात्मिक ये दो तात्त्य जितने वित्त में दोष है तत्परिभावना उसका परिभावना दोष बार बार विचार करना विचार करने पर यही ज्ञान प्रसंख्या उसके बार बार विचार करने पर दोष का चिंतन करने पर ये वैराग्य होता है तापत्र दोष तत्परिभावना तत्कार प्रसंख्या ज्ञान दोष का ज्ञान सत्य से तक होता है दोष दिखता है विचार करने करो विचार नहीं करना तो अच्छा अच्छा लगता है विचार करने में स्थान दो सी दिखता है ये प्रसंग तब बला वैराग्य होता है वैराग्य में भी क्रम से होता है शरीर यतमान संज्ञा द्वितीय स्थान व्यतिरिक्त संज्ञा तृतिया में एकेंद्रीय संज्ञा चतुर्थय लोकिका संज्ञा इस चार प्रकार सतस्त्र संज्ञा इतने आगमी न है ये आज को तो जानने वाले कहते हैं के लिए यतम यत्न करना करना वाला करते हुए देखा व्याख्या है राजा जे सबु तथा चित्रवर्तिन ते इंद्रिया यथा विशेष प्रवर्त्यन्ना प्रवर्तिद्रिया तत्त विशेष तत्परिपनाय आरंभ संज्ञा, प्रयत्न सा यतम संख्या यतम संख्या वैरागिकी राय खलु कषाया राग देशादी कषाय चितोष चित्तवर्तिन चित चितोष चिस्तम चित्त में दोष में दो सोने से क्या होता तैरद्रिया यहाँ विशेष प्रवर्तंस इन दोष के कारण चित्त में दोष है राग देशादी है उसके कारण इंद्रिया यथात यसास्थं, यथात यसास्थं, यथा संभव अपने अपने प्रवर्तन दो से दोष हमको प्रभुत्व कराता है चित्त में राग देश आदि दोष कलमत होने से इंद्रिय स्त्रियम इंद्रिय भागती है वित्त में प्रवृत्व होते हैं फिर विचार करके तम ना प्रवर्तित ऐसे नहीं हो ऐसी विचार करके इंद्रियों को चित्त प्रवृत्त नहीं कराये कलमत्व को कटाये इंद्रिया द्वितियां इंद्रियों से अलग अलग विषय में प्रवृत्त नहीं करे चित्तना है आरम्भ प्रयत्न चित्त में पक्व होने के लिए पहले राजा जता है, है। कथाए तो पक्को करना समाप्त करना यह पदिपाचना कथा कथा समस्त समाप्त हो जाए राज के हो गया तो इंद्रिय की प्रवृत्ति तो नहीं होती ये परिपास तो पक्व करने के लिए जो आरंभ होता है प्रयत्न उसी प्रयत्न का नाम हो गया यथमान संज्ञा यज्ञा कड़ी यत्न करना पड़ता है विचार करके फिर उसके बाद तद तो आरंभ आरंभ प्रयत्न किया प्रयत्न आरंभ करने केक् पक्ष के विचार कर देखता है पक् तो हो गए नष्ट हो गए चित्त में से अभी पक्के समाप्त हो गए और कोई नश्वर होंगे पक्ष अंतुम पाठ करना है ऐसा विचार करके तरह पक्ष मे पक्वान व्यतिरेक अवधारणन ये अपने आप देखना पड़ता है कहाँ कहाँ मन भागता है कहाँ कहाँ रिखता है किस किस में वेराइटी चाहिए स्वयं साधक अपनाते को देखता है स्थिर अभिमान अलग अलग निश्चय करता है ये पक् हो गए इतने अभिमन जाता है अभी स्थिर हो गया और अब कुछ पका है पक्षांतेंगे पका जाएंगे पक्षांति कर्म कुछ पक्के हो गए तो कुछ पकेंगे तत्व पक्ष जो है पक्वान कर जो आगे जन्म पकाना है समाप्त करना है उनको पक्षों से अलग तरह समझना ये ना है ये जाती है इनको पूरा करना है जहां जहां मन कहीं जाता है जहां जहां जाता था धागा बीताया करने पर धीरे धीरे मन आता है दो दृष्टि करने पर प्रयत्न करके मन कुछ भीतर जाता है फिर कुछ मन में बीता जाता है जो बीता जाता है उसको निश्चय करना यहाँ वहां जाता है वहां से भी हटाना है इसका नाम व्यक्ति संख्या व्यक्ति अभाव अलग करके हमने ये अलग ही पक्को हो गए अभी यहाँ जाता है इनमें से हटाना है स्वयं यदि साधक विचार करता है प्रयत्न करता है तो मन कहा जाता है मुझे क्या करना है साधक स्वयं विचार करता है ये मन जाता है और सत्संग तो महापुरुष के पास जाते हैं तो उनके पास बोले कि ऐसे मन में रावण आती तो फिर क्या करना है फिर तो जैसे बताएंगे ऐसे कई चलने पर धीरे धीरे फिर पक्का होता है मन कहा जाता है क्यों जाता है बार बार विचार करके उसको हटाना हटाने के प्रयत्न करने तो मनुष्य के करता है संभव है किंतु प्रयत्न करना पड़ता है प्रयत्न नहीं करे तो कुछ नहीं सामान्य चीज कुछ सामान्य नहीं, नहीं होता है लघु कम दिखे संधि प्रकरण भी कितने लोग नहीं पढ़े आगे क्या संधि प्रकरण नहीं हो पाता है प्रयत्न करेंगे तो होगा थोड़ा तो करने के बाद कितने से बड़ी बड़ी बात वाले बहुत लोग होते बताया अरे इसमें क्या है लघु कम से मुक्ति मिलेगी तो मैं पढ़ लूंगा सब रहेगा नहीं लघुपण तो नृत्य गया इसी भी नहीं नहीं से नहीं। तो सुपर्ण नृत्य अभुत नहीं रखी थे दुख चिंतन में बहुत को मालूम है पूरा तो लोग मालूम नहीं इतने तो बहुत मालूम नहीं पदार व्याकरण कंपी क्या हो जाएगा ऐसे तरीके संधि प्रसन्न नहीं करने वाले भी बहुत ही पूरा करने पाते प्रयत्न करने से आगे बढ़ने से पूरा करते हैं लघु पंथी सिद्धांत ग्रंथ स एक दिन में नहीं होता है जो सोचता है ना मेरे बड़े विद्वान बन जाए बन नहीं पाता है शास्त्र में क्या है जानने की इच्छा पढ़ने की इच्छा लगातार कुछ तो करता है तो अपना भी विद्वान बन जाता है और जो बनना चाहता है जल्दी वाली बन जाए जल्दी वाली कुछ नहीं होता है लगे उसके पीछे लगन के पूरा होता है कोई कार्य कोई चलता है तो पूरा करने के लिए लगता है और लागे उसने तभी होगा तो ये होता है ऐसे प्रकार व्यक्ति करके आगे उसके पीछे पढ़ना पड़ता है इंद्रिय प्रवर्तमान समर्थता पक्न औषित मात्र मनुष्य व्यवस्था एक गया अरे दो इंद्रिय तो प्रवृत्ति के समर्थन विचार भी निवर्तनते निराह दिन रसवर्धन रस के निवर्तन इंद्र निवृत्त होगी किंतु पक्को तो हो गया है औषित्य मात्र मनुष्य देवस्थान पूरे औषित रहता है उत्सुकता तो इसमें मन में चिंतन थोड़ा करता है शिक्षा रूप से रहता है ये एक आगे कि मन में तो आता है निराह से निवर्तन रक्त रहते है परंतु वो थोड़ा औता है एक हो गया जो औित मन चित्त में है वो थोड़े से औचित्य मास्टर से आके निवृत्ति कहो उपस्थित सभी बीते दीते उपस्थित होने चाहिए चित्त में भी औतिक नहीं हो इंद्रिय में तो नहीं चित्त में भी औत नहीं होती उपस्थित दिव्या दिव्य द्वित उपेक्षा दीदी यही होता है ये एक, एक हो गया चतुर्थ ग संज्ञा त्रया तरह गति संज्ञा तेना जो संज्ञा कहले यमान व्यतिरत एक तीन से आगे चतुर्थ वस्तिकार्ञा एक पूर्वासरिता है कि अवधातम यहाँ वस्तिकार संज्ञा लगा ले ले के लिए सूत्र आया और प्रथम तीन अवस्था के लिए सूत्र नहीं है नहीं कहा संज्ञा का कथन का कर से उसके पहले तीन संज्ञा वाले का ग्रहण है इसी से पूर्वाशन चरित से उनके लिए अलग अलग नहीं कहा तो ये स्थिति इंद्रिया चित्र की स्थिति अलग अलग है अंतर में चतुर्थ तो है वतिकार संज्ञा तो विजय प्राप्त तो होने पर भी उपेक्षा बुद्ध हुई और प्रे ये वतिकार संज्ञा है ये वैराग्य हुआ ये वैराग्य हुआ ये वैराग्य से और वैराग्य पर वैराग्य आ गया है तो